नमः दक्षिणा शांति शांति कृष्ण यजुर्वेदिया कठोपनिषद इसमें हम लोग द्वितीय अध्याय में प्रथम बलि का अंतिम मंत्र देखना है यस्य भाष्य में यनर्दयावत विध्वस्तपाधिभेदर्शन सेशुद्ध विज्ञान घनैकसम अद्वयमात्म पश्यतो विज्ञानतो मुनेर मननशील से आत्मस्वरूप भवति प्रश्न होता है आ, मंत्र में अज्ञानी का स्थिति कहा गया भेद दर्शन करके कुछ भिन्न पदार्थ में शोभन बुद्धि होने से उसकी प्राप्ति के लिए प्रवृत्ति होती है ये अज्ञानियों का बात, बात हुआ अभी अज्ञानियों का बात होने से प्रतियोगी ज्ञानी अभी ज्ञानियों का बारे में कैसा है उनके लिए प्रश्न है यश्य पुनर्विद्यावतः विद्यावालय अर्थात ज्ञानियों का ज्ञानी कैसा कहते हैं विध्वस्त उपाधिकृत भेद दर्शन उपाधिकृत भेद दर्शन अज्ञानियों को होता है ेदर्शन विध्वस्त येन अथवा यतभेदर्शन ये विशुद्ध विज्ञान अद्वयम् आत्मा पश्यत तो भेद दर्शन ये नाश कैसे हो गया कहते हैं विशुद्ध विज्ञान घन विज्ञान घन अर्थात केवल चिन्ह मात्र ही है अन्य पदार्थ समान सत्ता का नहीं है समान सत्ता का विजातीय पदार्थ होगा तो फिर वो घन उसको नहीं कहा जाएगा विजातीय पदार्थ के द्वारा अंतरिक्त तो व्यवहित तो हो जाता है जहाँ विजातीय पदार्थ नहीं है उसको घन कहा जाता है तो ये विज्ञान घनम अर्थात तो चिदेक कहा जाता है एक रसम अद्वयम आत्मा पश्यतः अर्थात वही वास्तव हम हम है इस प्रकार के जिसको अनुभव हो रहा है अपश्यत अपश्यतः बिजानत तो, मुनि मुनि का अर्थ मननशील इन प्रत्यय वहाँ अर्थ में होता है मनर उ मनर उच्च इन प्रत्यय होता है और मन का अकार को वो हो जाता है स्वभाव अर्थ में उनादि सूत्र है मनन शील अर्थात तो मनन करने का स्वभाव जिसका है आत्मचिंतन में शास्त्र चिंतन में अधिक समय यह मुनिका था तो आत्मचिंतन कि आत्मा न पश्य कह दिया आत्मस्वरूपम कथम भवति, इस प्रकार की जो ज्ञानी उनका आत्मस्वरूप वो अपने आप को वही जानते हैं कि हम विज्ञान घन रूप आत्मा ही है वह आत्मस्वरूप कैसा है उसके लिए यह मंत्र आगे कह रहे हैं यथोदक शुद्ध एवं मुनेर विजायत भवतीत बीजानत भवति गौतम हे गौतम गौतमन नचिकता को संबोधन करते हैं गोत्र गौतम गोत्रोत्पन्न होने से उनको गौतम शब्द से यमराजी कहते हैं हे गौतम उदकं शुद्धम शुद्धे आसिक तादृगे भवती एवं बीजानत मुने आत्मा भवती। यथा दृष्टांत देते हैं उदकम शुद्धम शुद्धम उदकम् अर्थात स्वच्छ जल शुद्धे शुद्धे उदके आसिक आसिकम डाला गया ता अभी दोनों में उदक और नहीं रह जाएगा जो जिसमें डाला गया वो भी शुद्ध है जो डाला गया वो भी शुद्ध है दोनों शुद्ध जल हो गया तो फिर और भेद नहीं रहेगा एवं बीजान ताद्रिक एव भवती दोनों एक ही हो गए एवं मुनेर बीजानत आत्मा तो बीजानतः मुनेर आत्मा इसी प्रकार की अर्थात तो ज्ञानी का आत्मा ज्ञानी का आत्मा ष्टी दे, दे दिया अर्थात तो ज्ञानी अब इस प्रकार की हो जाता है अर्थात ब्रह्म रूप ही हो जाता है ऊपर में मंत्र में दिया अशुद्धे शुद्धम अर्थात परस्मिन ब्रह्मणी ये प्रत्येगात्मा ये एक ही हो जाता है वास्तव में कोई भेद नहीं रहेगा भाष्य में यथोदकम शुद्धे शुद्धे प्रसन्न स्वच्छे स्वच्छ जलो कहते हैं शुद्धम शुद्धम अर्थात प्रसन्नम स्वच्छम आसिकतम आसिकतम का अर्थ प्रसिक्तम एक रसम एवं न अन्यथा दोनों का स्वभाव एक होने से अभी एक ही हो गए न अन्यथा अन्य प्रकार से और नहीं दोनों एक ही हो गए अर्थात भेदबुद्धि और नहीं रहेगी तादृग एव भवती आत्मा अभी एवम एवं भवती एक बिजान तो मुनेर मननशील से हे गौतम संबोधन करते हैं हे गौतम मननशील मुने हैं अर्थात आत्मचिंतन करने वाला मुनि जानतः तो ज्ञान उसका आत्मा तादृग एवं भवती अर्थात न हो गया ब्रह्मात्मनोर और भेद नहीं रहेगा ताद्रिक एव भवती दृष्टान्त तो जैसा दे दिया अर्थात अत्यंत तो अभिन्न हो जाएगा और भेद का को कोई निमित्त तो नहीं रहेगा एवम भवति आत्मा अर्थात ज्ञानी का आत्मा अर्थात अपना और भेदि भेदबुद्धि नहीं रहेगी तस्मा कृताकिेदृष्टि निकुदृष्टि च उज्जिता पितृस्रेभ्यो हितैषिणा भेदेन उपदिशन शांतर्पैरादरणीयेदृष्टि अर्थात श्रुति का मत को अनुसरण नहीं करके तर्क मात्र से सिद्ध करते हैं जो लोग न्याय वैशिषिक हो गए सांख्य योग वाले होंगे वो सब तर्क देते हैं आत्मा नाना होना होगा अगर आत्मा नाना नहीं होगा तो ये सब जो भेद दिखता है वो सब को आप कैसे सिद्ध करेंगे ये सांख्य लोग भी कहेंगे तो जनन मरण भेदान प्रतिनियमान अयुग पद प्रवृत्य पुरुष बहुतम सिद्धम त्रैगुण्य विपर्याच ऐसे सांख्य लोग कहते हैं योग वाला समान है जनन मरण करणा नाम प्रतिनियमांत प्रतिनियमांत प्रति प्रति जीव भेदात ये जन्म मरण करण करण इंद्रिय इंद्रियों इंद्रियो का व्यापार ये प्रत्येक जीवों में अलग अलग व्यापार हो रहा है सभी जीवों का इंद्रिय एक समय में एक प्रकार की नहीं हो रहा है तो नहीं हो रहा है क्यों नहीं हो रहा है कहते सभी आत्मा अलग अलग है और जन्म मरण ये सब सभी का एक समय में नहीं हो जाता है तो जनन मरण करणा नाम प्रतिनियमांत प्रति जीव ये भिन्न है और अयुग पद प्रभृतश्च प्रभृति सबकी अलग अलग प्रकार की होती है इसलिए वो लोग कहते हैं पुरुष बहुतम सिद्धम पुरुष तो नाना होंगे त्रैगुण्य विपर्य या तीनों गुणों का विपर्य सभी सभी में तीनों गुणों समान प्रकार की नहीं दिख रहे हैं कोई सात्विक हो गया कोई राजसिक हो गया कोई तामसिक हो गया भिन्न भिन्न गुणों दिखते हैं तो इतने सारे हेतु वो दे देते हैं इसलिए पुरुष बहुत सिद्धम कहते हैं तो उनको यहाँ भाष्यकार कहते हैं कुतार्किक अर्थात तो उनका तर्क श्रुति मतस््रुति को अनुसरण नहीं करता है कुतार्किक उनका ये भेद दृष्टि और नास्तिक दृष्टि। नास्तिक लोग कहेंगे यह जो प्रतीत हो रहे है उससे कोई अलग आत्मा ही नहीं है जैसे चार वाक इत्यादि हो जाएंगे तो कोई आत्मा इसे भिन्न नहीं है शरीर भिन्न आत्मा नहीं है अथवा नास्तिक हो जो बौद्ध लोग वो भी कहेंगे क्षणिक अभिज्ञान यही आत्मा है और वो कहेंगे अगर आपका बुद्धि और ऊपर उठ पाता है तो कहेंगे क्षणिक विज्ञान भी नहीं है सुन्यवाद तो इस प्रकार के उसको सब कहते हैं कुदृष्टि अर्थात बिल्कुल तो विपरीत हो गए नास्तिका वो सबको उज्जित्व उज्ज धातु का अर्थ उज्ज विसर्गे त्यक्वा वो सबको छोड़ करके मातृ पितृ सहस्रेभ्यो भी हित वेद का विशेषण भगवान भाष्य कर दे रहे हैं पहले दे दिए हितैषी वेद हम लोग का हितैषी हित जो इच्छा करता है उसको हितैषी कहा जाता है और हितैषी कौन है कैसे कौन होते हैं सामान्य तो लोक में कहते हैं माता पिता कहते सहस्र माता पिता से भी अधिक हितैषी है ये जो माता पिता है वो तो एक जन्म का हितैषी होंगे हिंदु श्रुति कहते वो तो जन्म जन्मांतर से चला रहा है ये साधक को इसलिए कहते हैं सहस्र माता पिता से भी वो अधिक कितने जन्मों से थोड़ा थोड़ा पुण्य करने से तभी ये वेदांत श्रवण में आ पाएगा इसलिए सहस्र अर्थात सहस्र माता पिता सहस्र जन्म में ये श्रुति हमको मार्गदर्शन देती है प्रति जन्म में जो थोड़ा थोड़ा शास्त्र विहित तो कर्म करने से पुण्य होता है पुण्य होने से ही जा करके हम चित्त शुद्ध थोड़ा होने से वेदांत विचार में रुचि होती है सत्कर्म परिपाक आते कहा जाता है प्रत्येक जन्म में जो थोड़ा थोड़ा हम सत्कर्म करते हैं उसी का फल होता है कि वेदांत श्रवण में प्रभु होना वेद ये हमको उपदेश करते हैं वेदेन उपदिष्टम आत्मिकत्व दर्शनम आत्मा एक ही है इसमें कोई भेद दृष्टि नहीं है अर्थात भेद नहीं है और आत्मा नहीं है ये बात भी नहीं है आत्मा नहीं है करने का अर्थ ये तो कुदृष्टि हो गया आत्मा में एकत्व तो का दर्शन करना है किनके द्वारा ये संभव है कहते हैं शांत दर्पेय अर्थात तो अहंकार अगर क्षीर्ण हो जाएगा तो अहंकार अधिक है तो भेद दृष्टि अधिक रहेगा स्वाभाविक है और अहंकार अर्थ है भावना दृष्टिभावना भावना अधिक रहेगा तो फिर ऐ क्य भावना असंभव है शांत दर्पेयर आदरणीय शांत तो दर्पेर अर्थात अहंकार जिनका न्यून हो गया उन्हीं के द्वारा यह आदरणीय ग्रहणीय होना है ग्रहणीय जब होगा आदर होगी तभी आदर होगा तभी आगे धीरे धीरे ये अनुभव भी आएगा जिस विषय में हम आदर भाव रखेंगे महत्व बुद्धि रखेंगे धीरे धीरे हमारा बुद्धि तद अनुकूल होकर के चलेगी उसी को प्राप्त करने के लिए तो कहते हैं रुचि नहीं हो रही है इसलिए आजकल सब जो ध्यान करने वाले बताएंगे ऑटो सजेशन कहते हैं मन इसमें राजी नहीं होता है कहते कोई बात नहीं आप उसको बार बार कहते रहिए मन को ये सब जो कहते हैं नया बात नहीं है शास्त्र ये सब कहेगा तो बार बार अब विरुद्ध में भेद दो सदृष्टि करिए और जो लक्ष्य है उसमें सदृष्टि करिए ये बार बार बताया जाएगा कहते तो मन को बार बार समझाना पड़ेगा विरोध कौन कर रहा है मन ही कर रहा है क्या ये सब में चलना है ये कितने लोगों को ये सब क्या हो जाता है प्राप्त हो जाता है तो इस प्रकार की मन कहेगा वो मन को बार बार समझाना पड़ेगा जैसे नहीं सुनने वाले वालों को बार बार कहा जाता है इसी प्रकार ही मन को भी बार बार समझाना पड़ता है आदर बुद्धि जब तक मन में ना हो जाए उसी मन को कोई बात आप बीस बार कहेंगे धीरे धीरे मन ग्रहण करेगा ग्रहण करेगा अर्थात संस्कार बन गया तो संस्कार जैसे बनेगा तो फिर उसी के अनुसार प्रवृत्ति होगी ये संस्कार बनने तक थोड़ा परिश्रम पड़ता है तो कभी हम चलते हैं कभी गिर जाते हैं फिर उठते हैं उठने का कोशिश करते हैं फिर गिर जाते हैं तो धीरे धीरे फिर बढ़ता है सामर्थ्य यह बल्ली समाप्त हुआ श्रीमद् परमंशपरिव्राजाचार्य गोविंद भगवत आचार्य आचार्य पूज्यपादशिष्यचार्य श्रीशंकर भगवत द्वितीय अध्याये प्रथम बल्ली भाष्यम में बल्लीष्य प्रथम बल्ली टीका पौनरुक्तम परिहरन संबंधम आह फिर वही ब्रह्मतत्व आत्मतत्व कहा जाएगा ये पुनरुक्ति होती है एक बार कह दिए तो हो गया तो कहते हैं कि पुनरुक्ति नहीं है संबंध कहते हैं वही आत्मतत्व कहा जाएगा फिर भी पुनरुक्ति नहीं होगी भाष्य में पुनरपी प्रकारातरेण ब्रह्मतत्व निर्धारण आरंभ दुर्विज्ञेयवाद ब्रम्हण ब्रह्मण दुर्विज्ञवा तो ष्टी हटा देंगे तो ब्रह्म दुर्विज्ञ यम नकुंसक है तो इसीलिए प्रकारांतरेण ब्रह्म तत्व को निर्धारण किया जाएगा प्रकारांतरेण अन्य अन्य प्रकार अन्य अन्य दृष्टान्त इसे क्यों देते हैं कहते हमारे अंदर में अन्य अन्य शंका है अगर अन्य अन्य शंका जब तक निकलती रहेगी तब तक अन्य अन्य दृष्टान्त देंगे क्योंकि एक दृष्टांत से तो हमारा शंका दूर नहीं हुआ ये तत्वमसी प्रकरण में तो कितना शंका आता है तो वो प्रत्येक शंका को दूर करने के लिए अन्य दृष्टान्त देना पड़ेगा और शंका का अनुकूल दृष्टान्त होना चाहिए तो इसी प्रकार कहते हैं प्रकारांतरेण तो जिनको हो गया अब तो चार बली हो गया जिनको हो गया कहते ओ, हो जरूरत नहीं भाई अब ब्रह्मनिष्ठ हो जाइए नहीं हुआ तो फिर आगे प्रकारांतरेण ब्रह्म तत्व निर्धारणार्थ भ्रमणतरंभे का बल्ली आरंभ किया पूर्मेकादशद अजस्या वक्त चेतसठा न शोचती विमुक्श विमुच्य वो प्रश्न का उत्तर चल रहा है दिया जा रहा है जो नचिकेता ने पूछा था शरीरादि भिन्न कोई ऐसे नित्य तत्व है क्या कहते हैं यही है अजस्य अवक्र चेतस एकादश द्वार पूर्व न शोचति विमुक्त विमुचित अजस्य अज अर्थात अजन्म आत्मतत्व उसका और वो कैसा है कहते अवक्र चेतस उसमें कोई अर्थात अविद्या का लेसंब भी नहीं है बकरा वक्र अविद्या तो अविद्या का संबंध भी नहीं है अवक्र चेतस न वक्र चेतस वक्रम चेतो यश अर्थात तो नाना भाव हो जाना तो इस प्रकार की नहीं है अवक्र चेतस जितना जितना हम अवक्र चेतस होने चलेंगे उतने उतने हमको आत्मतत्व तो का समीप हो रहे हैं अवक्र चेतस अर्थात तो सर्वदा ये तो अवक्रचे आत्मा को कहा गया क्योंकि उसमें सर्वदा एक रूप रहेगा ये धीरे धीरे हमको भी ये सब आचरण में लाना है अर्थात तो सर्वदा एक रूप एक रूप अर्थात तो इसी स्थिति में हम इसी प्रकार की आचरण करना है यानी कि की हमारा प्रिय हो गया उसके लिए ये आचरण हो जाएगा ये हमारा दृश्य हो गया इसके लिए ये आचरण हो जाएगा समान परिस्थिति है तो ऐसा नहीं होना चाहिए अर्थात तो तो ये सब रागद्वेश उपाय है और अवक्र चेत मन वाणी कर्म ये सब में समान रहे तो जो अर्थात अंदर में है वही बात कहना है कभी लगता है कि कहने से दुख हो जाएगा उसको रोक पाते हैं तो रोक लेना है नहीं कहने का है और मुँह से निकल गया कर, ठीक है यही अंदर में भाव था निकल गया त्रुटि हो गई तो ठीक है क्षमा कर दीजिए इस प्रकार के अर्थात मन में कुछ अलग भाव रखना बाहर में कुछ अलग ये थोड़ा अच्छा नहीं है साधुओं को इस प्रकार की नहीं होना चाहिए कभी प्रश्न उपनिषद में आएगा न येसु जिम्मतम विद्यते इस प्रकार के तेसा असो विरजो ब्रह्म अर्थात वही लोग ये ब्रह्मलोक लोक प्राप्त करने का समर्थ होते हैं जिनमें ये कुटिल अनृत इत्यादि ना रहे जो कहेंगे सत्य कहेंगे जितना पता है अगर हमको ही भ्रम हुआ है तो ठीक है हमको जितना ज्ञान है उतना ही कह देंगे अवक्र चेत वो स्थिति को प्राप्त करने के लिए आचरण भी उसी प्रकार हो जाना है सर और वो कैसा है कहते हैं कि एकादश द्वारम पूरम तो उसका अजस्य वक्रचेत उसका जो पूर्व है पूर्व अर्थात शरीरम जिसमें वो अनुभव होता है एकादश द्वारम ग्यारह नवोद्वार ये तो हम गीता से जानते हैं अभी यहाँ पहुँचने से और दो द्वार और बढ़ जाएगा तो नवद्वार सिर में तो सात होता है दो चक्षु दो कर्ण नाशिका पुट भी दो हो गया और मुख एक हो गया तो सिर में सात हो गए और पायु उपस्थ ये दोनों गीता में यहाँ तक तो आ गया न आ गया और यहाँ और दो अधिक हो जाएगा एक नाभि और एक ब्रह्मरंद्र कहते हैं तो ये एकादश द्वार इसका है एकादश द्वार अर्थात तो इतने द्वार से वो निकल सकता है किंतु परमात्मा जो प्रवेश किए थे वो तो ब्रह्मरंध्र से प्रवेश किए थे इसे ऐसे ऐतरिय उपनिषद में कहेंगे तो ऐतम सीमानम विदारिय तो प्राविशत कहा गया ब्रह्मरंध्र से प्रवेश किया और निकलने का समय में कहते हैं ग्यारह द्वारा से निकल सकता है देखिये शुद्ध प्रवेश किया कैसे मलिन हो गया अगर ब्रह्मरंध्र से प्रवेश किया या तो और ऊपर जाकर के फिर न तस् आत्मा न प्राणा उत्क्रामं ऐसा स्थिति हो जाना चाहिए था और उत्क्रमण का वाती नहीं है ज्ञानी हो जाना चाहिए था नहीं हुआ कम से कम भाई ठीक है लाभ नहीं हानि नहीं दिन भर व्यापार किया तो जितना मूल था उतना रहे ब्रमर से फिर निकल जाए तो वो भी नहीं होता अगर नहीं होता अर्थात फिर अन्य मार्गो में चला जाता है यह सब अर्थात अन्य द्वारा का व्यवहार हो जाता है निकल जाता है तो फिर जितना नीचे नीचे द्वारा जाएगा नीचे योनि को प्राप्त करेगा कबीर जी का एक भजन है ना आप हमको ये संसार में भेजे थे निर्मल शरीर दे कर गए कितु तो हमने उसके इतना मेला कर दिया अभी आपका सामने आने का और हमको लज्जा हो रही है इस प्रकार कहते हैं तो ये सब हमको महापुरुष लोग स्मरण करवाते हैं कि कर्म में प्रवृत्त होने का समय में हमारे उद्देश्य बुद्धि किस प्रकार की रहनी चाहिए एकादश द्वार इतने सारे द्वार दिया गया जैसे कर्म करेंगे उसी प्रकार की गति हो जाएगी अनुष्ठा न सोचती अनुष्ठा निधिध्यास्य निदिध्यासन करके फिर आगे दुखों को प्राप्त नहीं करता न सोचती दुखों को प्राप्त नहीं करेगा तो निदिध्यासन जब पूरा हो जाएगा आगे वो जीवन मुक्त हो गया तो फिर बंधन से मुक्त हो गया विमुक्त बंधन से मुक्त हो गया और जो जीवन मुक्त हो गया आगे विमुचित है विमुचित अर्थात देहात विमुचित है वो विधेय मुक्त हो जाएगा निधि ध्यान से जीवन मुक्ति जीवन मुक्ति से विधेय मुक्ति भाष्य में अच्छा पूरम मंत्र में कहा गया पूरम पूरम अर्थात पूरम इव पूरम, जो जीव का यह शरीर है इसको पूरा कह दिया गया पूरा अर्थात तो जैसे राजा का कोई नगर होता है तो उसमें जैसे जैसे सब व्यवस्था रहता है राजा का नगर में ये शरीर में भी परमात्मा उसी प्रकार की सारे व्यवस्था करती हैं पूर्व में राजा का नगर में कहते हैं द्वारपाल अधिष्ठात्री अनेक पूर्वोपकरण संपत्ति दर्शनार्थ शरीरम पूर्व जैसे नगर में द्वारपाल होते हैं अधिष्ठाता कोई राजा स्वामी कोई होते हैं अनेक पूर्वोपकरणम होता है तो कितने सारे उसमें सब व्यवस्था होती है ये सब संपत्ति दिखता है इसी प्रकार के शरीर में भी द्वारपाल द्वारपाल ये कहा गया तो प्राणों को द्वार कहा गया अधिष्ठाता जीव है और अधिष्ठाता दि आदि कह करके अनेक पूर्व उपकरणम तो और कहने से जैसे इसमें भी पाचन तंत्र है सूचना तंत्र नर्वस सिस्टम कहते ना ये जैसे सब नगर में होता है ऐसे यहाँ भी रक्त परिवहन करेंगे और बाकी इंद्रिय सब है भोग ला करके पहुंचाने के लिए सेवक है जैसे पूर्व में सब उपकरण रहते हैं शरीर में इसी प्रकार के उपकरण रहने से शरीर को पूरा कह दिया गया पूरम चोपकरणम पूरम जो राजा का नगर इत्यादि होता है वो सब स्वपकरणम उपकरण सब उपकरण अर्थात भोग का निमित्त करण भोग जिसके द्वारा सब किया जाएगा पदार्थ तो इसी प्रकार यहां स्वात्मना संहत स्वतंत्र स्वाम्यर्थम दृष्टम जो पूरा होता है स्वात्मना असंहत स्वतंत्र स्वामी उसके लिए पूरा होता है पूरम स्व स्वपद से पूरा पूर्व के साथ असंहत जो पूर्व का मालिक होता है वो पूरा नहीं होता है पूर्व से भिन्न होता है घर का मालिक घर नहीं होता है इसी प्रकार की स्वात्मना स्वात्मना पूरेण पूरेण असंहत असंबद्ध अर्थात वो पूरा नहीं होता है वो स्वतंत्र होता है स्वामी पूर्व का स्वामी होता है ये पूरम स्वाम्यर्थम दृष्टम स्वामी के लिए है स्वामीर्थम में समाज कैसे कहेंगे पूरम को कहेगा नहीं है स्वामी ने तो स्वामी के लिए ये पूरा होता है और वो स्वामी कैसे हो गया उसका दो विशेषण दे दिए एक असंहत एक स्वतंत्र टीका में उसके लिए कहते हैं अच्छा पूर्व में टीका रही है भूयोपि पथ्यम वक्तव्यम इति न्याय न उपायंतरेण ब्रह्म ज्ञाप्यते जो पथ्य है तथ्य अर्थात जो ग्रहणीय होता है वो भूय भूयो वक्तव्य बार बार कहा जाना चाहिए तो तो शास्त्र भी कहता है बार बार उसी को ही कहिए तो जिसमें श्रद्धा और समर्पण भाव आया है और जिसमें वो आया नहीं अगर बार बार कहेंगे तो अगर ठीक है स्वामी जी थोड़ा समय कम है आजकल बट ठीक है हम लोग के लिए वो भी ठीक है ताकि कहते हैं जो फिल्टर करने का उपाय है वो तो छोटे महाराज श्री का जो बार बार हम लोग विचार करते हैं ना फिल्टर करने का उपाय अगर आ जाएंगे ऐसा लोग जो संसार का बात आरम्भ करेंगे कहेंगे अष्टाध्यायी चलो ये सब कोई सूत्र पढ़ो बाकी लोग सब उच्चारण करो फिर कुछ समय में फिल्टर हो जाएगा जिनको जाना है चले जाएंगे तो इसी प्रकार के अगर लोग आ जाते हैं तो उसी बात बार बार कहते रहिए लगे रहो लगे रहो ये करो वो करो अजिनको आनंद नहीं है दो चार बार के बात कहेंगे ठीक है चलो स, समय कम होता है बढ़िया है हमारा भी समय क्यों व्यर्थ हो भूयोपि पथ्यम वक्तव्यम इति न्याय न यह न्याय है जो अर्थात ग्रहणीय पदार्थ है मार्ग है श्रेय मार्ग है उसको बार बार कहना चाहिए यह न्याय से उपाय ब्रह्म ब्रह्म ज्ञाप्यते अन्य अन्य कह करके दृष्टांत का जा रहा है तो कहते हैं तिद्य नो उपेय से भेद अस्त उपाय नाना कहा जाता है उपेय तो वही एक ही है मार्ग सब अलग अलग हो जाने पर भी वो मंदिर तो एक ही होता है आगे भाष्य में प्रथम पंक्ति में कहा गया जो पूर्व का स्वामी होता है वो पूर्व के साथ असहत होता है और स्वतंत्र होता है ये दोनों के लिए टिका कर करें पूरेण असहतत्व स्वामीन पूरे स्वामी पूरो उपचया उपचयाभ्याम उपचयापचय राहित पूरा का जो स्वामी होता है वो पूरा का बढ़ गया घट गया तो उसके साथ पूर्व स्वामी का कोई बढ़ नहीं जाएगा घट नहीं जाएगा दो चार और नगर में अधिक और बल बन गया कुछ घर द्वार तो उससे कुछ वो पूरो स्वामी का बढ़ नहीं जाता है इसी प्रकार की यहाँ जो जीव और व स्वामी होता है वो ये शरीर का कुछ बढ़ना घटना के साथ वो जीव का कुछ बढ़ना घटना ये नहीं हो जाता है और वास्तव जीव का स्वरूप तो वास्तव स्वरूप होता है आत्मा तो उसका कुछ बढ़ना घटना ये सब नहीं होता है पूर्व उपचय अभ्याम, उपचय अपचय राहितम वही स्वामी है असहता और कहा गया पूर्व स्वामी जो होता है स्वतंत्र होता है तत्सत्ता प्रतीतिम अंतरेण सत्ता प्रतीति मत्व स्वातंत्र्यम जिसके सत्ता और प्रतीति के बिना भी जिसकी सत्ता और प्रतीति होती है उसको स्वतंत्र कहा जाएगा ये गृह का सत्ता और प्रतीति भूकंप हो गया मान लीजिए पूरा नगर चला गया किंतु जो मालिक था वो किंतु निकल गया वहाँ से दौड़ करके अभी नगर नहीं रहा नगर की सत्ता प्रतीति नहीं हो रही है तो वो स्वामी जो कि वहाँ से निकल गया उसका सत्ता और प्रतीति होगी नहीं होगी इसी प्रकार कहते हैं ये नियम है वो ही स्वतंत्र है और जो पूर्व स्वामी मतलब पूर्व के साथ कहेगा नहीं नहीं हमको तो जाना है आपको पता ये जो समुद्र में जहाज चलते हैं उनका जो कैप्टन होता है मुख्य होता है अगर वो जहाज डूबेगा तो उसको उसके साथ डूबना है नियम है वो नहीं कहेगा कि हमको बचा लो उसका नियम नहीं है तो इसी प्रकार की अर्थात वो स्वतंत्र स्वामी नहीं हुआ वो इसके साथ बंधा रहा तो, तत् सत्ता प्रतीति यहाँ पूर्व की सत्ता और प्रतीति के बिना भी जिसकी सत्ता और प्रतीति होती उसको कह जाता है स्वतंत्र इसी प्रकार की यह जो पूर्व का स्वामी होता है वो स्वतंत्र तभी तो समय हो गया कहता छोड़ इसको यह पुराना हो गया छोड़ करके फिर आगे अन्य नया लेंगे तथा तो इदम पूर्व सामान्या अनेक उपकरण संहतम शरीरम स्वात्मना असंहत राजस्थानीय स्वाम्यथम भविम अर्थी जैसे पूरा नगर हो गया इसी प्रकार की तथा तो इदम पूर्व सामान्या सामान्यात, सामान्यात सादृश्या पूर्व के साथ सदृश है अनेक, अनेक उपकरण संघतम शरीरम जैसे नगर ऐसे शरीर है नगर में जैसे अनेक उपकरण रहते हैं अर्थात तो भोगों का उपकरण इसी प्रकार के शरीर में भी रहते हैं और स्वात्मना असंहत राजस्थानीय स्वामी के लिए स्वात्मना शरीर असंगत शरीर के साथ असंगत है जैसे नगर में राजा और नगर के साथ संहत नहीं है अर्थात नगर नहीं है राजा स्वयं उसके साथ असहत स्वामी होता है इसी प्रकार की यहाँ पूर्व का भी स्वामी है जो कि पूर्व के साथ संहत नहीं है स्वतंत्र है तच्छद शरीराख्यम पूर्व एकादश द्वारा द्वारा सप्तर्षण नाभ्यास अरवांची त्रीणी एकम शिशी एक तेरेद्वा कस्य रहितस्य आत्मनो राजस्थनीयधर्म विलक्षण से तर शरीरख्यम पूरा इदं। इदं पूरा हो गया शरीर तो इसमें समास कैसे कहेंगे अच्छा आगे तो दे दिए तो एक अस्थ सप्ता तो शीर्षणी शीर में होने वाला ये सात हो गए शीर्षण्य शीरस प्रातिपति कह सिरस शीरस को आदेश हो जाएगा शीर्षण ये तधिते ऐसा सूत्र है शिसी भव यति शरीरावयद य यत, यत प्रत्यय होने से ये चधिते तधित यदि प्रत्यय अगर पर में रहेगा तो भी सिरस को शीर्षन आदेश हो जाता है तो शीर्षण के आगे यह रहा अभी नस्तधित लगना चाहिए शीर्षन के आगे अगर यह रहेगा नस्तधीते से शीर्षण का टी भाग लोप होना चाहिए राज्य अपत्यम रा... क्या अन्य है अंत अणि अन अपत्यार्थे अणि परे अन प्रकृत्या प्रकृतिया उसका उसका ऊपर सूत्र क्या है का ऊपर सूत्र ये चा, ये चा, ये चा भावकर्मण हो वहां दिया ना राज अपत्यम राज सुशुराद यत् यत प्रत्यय हो जाने से राजन के आगे यत होने से ये चा भावकर्मणो हो तो लोक नहीं हुआ राजन्य बनता है अच्छा तो शीर्षण्य शीर्षण्य अर्थात शिषि भवा इति शीर्षण सिर में होते हैं सात और नाभ्या सह अरवांची त्रीणी नाभि के साथ बाकी दो नीचे अरवांची नीचे नीचे गति करने वाले हो गए तीन तो हो गया सात तीन दस और शिरसी एकम जो ब्रह्मरंद्र कहते हैं तेई एकादश द्वार ये सबके साथ पूरा हो गया एकादश कस्य ये एकादश द्वार किसका है कहते हैं अजस् अज जन्मादिविक्रियाारहित आत्मनो राजस्थानीय से जैसे नगर का राजा होता है स्वामी होता है इसी प्रकार की ये अज है जन्मादि विक्रिया रहित जन्मादि आदि कहने से प्रथमे जायते अस्थि वर्धते विपरिणमते अपीयते भिन्नश्यति ये छे विकार राजस्थानीय से पूरा धर्म विलक्षण से पूरा धर्म से वो विलक्षण है अर्थात पूरा का धर्म हो गया उपचय अपचय बढ़ना घटना शरीर कभी बढ़ जाएगा कभी घट जाएगा उससे ये विलक्षण है अर्थात शरीर का बढ़ना घटना से ये इसका बढ़ना घटना नहीं होता है अब अवक्रचेतो कहा गया अवक्रम अकुटिलम अवक्र चेतो आगे इसमें दो खंडाकार था पुराना पुस्तक में नए में तो एक होगा एक है ना तो अवक्रम अवक्रम अर्थात अकुटिलम अकुटिलम अर्थात ये ऋजुभाव है आदित्य प्रकाशवत नित्यम एवं अवस्थितम एक तो आदित्य प्रकाशवत नित्यम एवं अवस्थितम एक रूपम आदित्य प्रकाश दृष्टांत दे दिए अर्थात तो प्रकाश रूप है और नित्यम एवं अवस्थितम एक रूपम आदित्य प्रकाश में कभी परिवर्तन कुछ नहीं हो जाएगा इस प्रकार की चेतो विज्ञानम अश्य विज्ञानम अर्थात तो सर्वदा एक रूप जैसे आदित्य प्रकाश दिन रात हमारे दृष्टि से आदित्य का दृष्टि से कोई दिन रात नहीं है दृष्टांत दे दिए इसी प्रकार की विज्ञानम तो विज्ञानम अर्थात विज्ञान स्वरूप है चेत चेतो का अर्थ है चित चित स्वरूप विज्ञान इति अवक्र चेता बहुग्रीय समास हो गया अवक्रम चेतो यश अवक्र चेता हा। तो अवक्रम का अर्थ कह दिए अर्थात नित्य एक स्वरूप रहना चेतो अर्थात विज्ञान तो तात्पर्य हो गया कि नित्य एक स्वरूप एक रस विज्ञान रूप है अवक्रचेता तस्य अवक्रचेतसह राजस्थानीय से ब्रह्मण ये ब्रह्म ये राजस्थानी अर्थात स्वामी गृह जैसे होता है यस्य इदं यसे इदम अनुष्ठाय अध्यात्वा पुरस्वामीनमुष्ठा ध्या का जो स्वामी है जिसका ये पुर है वो परमेश्वर पुरस्वामीन ऐसा पुरस्वामी का अनुष्ठान करके अर्थ ध्या ध्यात्वा अर्थात ध्यान करके ध्यान कैसे करेंगे कहते है, हैं निधि ध्यास यहाँ क्यों कहते हैं कि ऐसे पुरुष स्वामी को जान करके ही अनुष्ठान करेगा ध्यान करेगा ध्यात्वा ध्यानम ही तस् अनुष्ठान यहाँ ध्यान शब्द से ध्यात्वा से निधि ध्यास लेना है क्यों हम अन्य ध्यान क्यों नहीं लेंगे परोक्ष ज्ञान होने के बाद जो ध्यान उसको क्यों नहीं लेंगे कहते ध्यानम ही त्य अनुष्ठानम सम्यक विज्ञान पूर्वकम सम्यक विज्ञान पूर्वक अर्थात तो पदार्थ शोधन हुआ है नहीं तो सम्यक विज्ञान कैसे होगा यहाँ निधिध्यासन अर्थात निधिध्यासन वास्तविक तो पदार्थ ज्ञान के बाद निधिध्यासन तो ऐक्य ज्ञान कराएगा बाकी अर्थ ज्ञान करवाएगा तो बाक्य अर्थ ज्ञान तभी तो हो पाएगा जो पदार्थ ज्ञान होगा निधि अध्यात्म का अर्थ निधिध्यासन लेंगे तो सम्यक विज्ञान का अर्थ पदार्थ ज्ञान हो गया और ऐक्य ज्ञान निधि चल रहा है अथवा सम्यक विज्ञान से अर्थात शास्त्र श्रवण करके परोक्ष ज्ञान उसको हो गया संशय नहीं रहा तो श्रवण अर्थात जो प्रमाण संशय नहीं रहा इस प्रकार के लेंगे तो फिर जो ध्या हो जाएगा और निधि नहीं होगा और अर्थात तो उपासना होगा सम्यक विज्ञान पूर्वकम भाष्यकार कह रहे हैं अर्थात तो पदार्थ ज्ञान के बाद जो ऐक्य ज्ञान करना तं ध्यात्वा न तेषण सन सन समझती तुक्त सन सर्वेषण विर्मुख अर्थात सन्यास्थर्वर्मा समूतस्थ सभीभूत में सम ध्यात्वा न शोच फल ध्यान का फल होगा शोक से रहित हो जाएगा शोक शोक रहित न सोचते ज्ञान की स्थिति तो ध्यान के बाद जब ये ज्ञान निश्चय होता है अर्थात वो ध्यान से निधिध्यासन लेना होगा तो ध्यान से निधिध्यासन लेंगे इसीलिए भाष्यकार भी सम्यक विज्ञान पूर्वकं दिए अर्थात पदार्थ शोधन पूर्वकम ऐसे पूर्वापर विचार करने से निश्चय होता है कि सम्यक विज्ञान अर्थात पदार्थ ज्ञान पदार्थ शोधन हो गया तो फिर ऋदियासन का अर्थ वाक्यर्थ ज्ञान के लिए चल रहा है और वाक्यार्थ ज्ञान जब दृढ़ हो जाएगा नौ सोचती फिर ज्ञानी हो गया तद विज्ञानात अभय प्राप्त ये सब और स्पष्ट कर रहे हैं अर्थात वो ज्ञान होने से अभय प्राप्त इसलिए वह परोक्ष ज्ञान नहीं दिया जा सकता तद विज्ञानात अभय प्राप्त है शो का अवसर अभावाद कुतोभ्या अभी उसका जब निश्चय हो जाता है आत्मिकत्व ज्ञान हो जाता है अभय प्राप्ते अभय की प्राप्ति हो जाने से पंचमी शोका अवसर अभावातः तो शोक का अवसर नहीं रहता है तो भाव रहता है तो फिर ये भय होता है तो जो शोक का अवसर ही नहीं हुआ तो कुतो भयस्य से इच्छा इच्छा दर्शन ईक्ष दर्शन धातु से इच्छा इच्छा रूप कैसे बनेगा गुरुश्चल उसे अप्रत्यय हो जाएगा फिर आगे टाप हो गया भय से दर्शन दीर्घ है वो इहिद्यात काम कर्म बंधन विमुक्त अर्थात तो जीवन मुक्त होकर के इह अस् शरी अविद्यात काम कर्म बंधन अविद्या से काम भेद दृष्टि हुआ बुद्धि हुई आगे फिर इच्छा तौसे तो कहते हैं प्रवृत्ति काम होने से अविद्या से काम इच्छा उसे आगे कर्म प्रवृत्ति, यही सब बंधन होता है तब तो अविद्या ही नहीं रही तो विमुक्त विमुक्त जीवन मुक्त होगा और विमुक्तस्य सन विमुच्यते, पुनः शरीरम न गृहणाती इत्य विमुचित विधेय मुक्त हो जाता है जीवन मुक्ति हो गई, तो विधेय मुक्ति निश्चय है पुनः शरीरम न गृहते आगे कहते ठीक है ये एक ही शरीर में यह आत्मतत्व तो इस प्रकार के ज्ञानी को अनुभव हुआ अन्यत्र किंतु यह आत्मतत्व तो इस प्रकार की नहीं है जैसे द्वैतवादी लोग कहते हैं इस प्रकार की नहीं है वेदांत तो कहता है कि सभी शरीर में तो एक ही आत्मा है सू नयिक शरीर पुरोवर्तीय पूर्वर्ती एवं आत्मा किंग तरह सर्व पुरोवर्ती स तु, तु आत्मा न एक शरीर पूरा वी एक शरीर शरीर पूरा एक ही शरीर में वो आत्मा रहता है अर्था प्रति शरीरम भिन्न नया एक लोग में कहेंगे आत्मा द्विविध आगे जीवात्मा परमात्मा चेती अतः परमात्मा परमात्मा च एक एव ऐसा कहेगा और जीवात्मा शरीरम भिन्नम कह दिया गया तो ये सब कहते तो प्रति प्रतिशरीर भिन्न इस प्रकार की नहीं प्रति प्रतिशरी प्रतिशरी भिन्न तो ऐसा नहीं है कित पुरवर्ती सभी पूर्व में रहने वाला ये आत्मा एक ही है कथम सर्वत्र यही एक ही आत्मा है ये कैसे होता है कहते हैं हंगस सूचित हंस सूचि सद बसूर अंतरिक्ष सद होता वेदिषद अतिथिर दूरण नृषद वरषद ऋतसद व्योम सद अबजा गोजा रितजा अद्रिजा रितम बृहत् इतने रूप से वही विद्यमान है सभी पूर्व में वही है कहते हैं हंस हंस अर्थात इति अर्थात चलने वाला सूर्य शुचि सद् शुचो दिव्य सीदति शुचि सद अर्थात दिवलोक में सीध अति सीध गच्छति सूर्य अर्थात स्वर्गलोक में उनका गमन ऐसा कहते हैं शास्त्र में सब अर्थात सूर्य रूपेण वही स्वर्गलोक में प्रकाशित हो रहा है और वसुर अंतरिक्ष सद वसुरूपेण वसुवायु तो वायु वाय। रूपेण अंतरिक्ष में चलता है अंतरिक्ष सद सदृढ़ गति अर्थ कर धातु तो है तो वायु आत्मना वाय। वही अंतरिक्ष में विद्यमान है हो था बेधि और होता वेदी सत वेदी अर्थात जो होम का वेदी कहते हैं वेदी शब्द से पृथ्वी कहेंगे जैसे वेदी में अग्नि आदि धारण किया जाता है इसी प्रकार के पृथ्वी में सब कुछ धारित होता है तो होता होता हो करके वो वेदी होता अर्थात यहाँ अग्नि रूपेणा तो अग्नि आत्मा वेदी में वेदी अर्थात पृथ्वी में यही अग्नि रूपेण पृथ्वी में विद्यमान है वही परमात्मा आगे अतिथि दूरण सत अतिथि अतिथि सोम सोमरस सोम रस करके दूरण दूरण अर्थात कलस घट तो घट में विद्यमान रहता है अथवा अतिथि जो सामान्यतया तो तो लोक में व्यवहार होता है तो ये अतिथि अर्थात जो पूर्व सूचना नहीं दे करके उपस्थित तो होता है उसको अतिथि कहा जाता है और नहीं तो पहले से सूचना दे देगा हम अमुख दिन आएगा आपका घर में वो फिर अतिथि नहीं हुआ तो तिथि वाला हो गया अतिथि अतिथि होकर के दूरोण यहाँ दूरण का अर्थ गृह तब फिर गृह में आता है तो वही परमात्मा अतिथि बन करके गृह में आता है अतिथि को कितना महत्व दिया गया निषद प्रत्येक मनुष्य में भी यही परमात्मा चलते हैं अर्थात प्रकट होते हैं नृष्द आगे बरसद वरेशु श्रेष्ठेशु श्रेष्ठ हो गया देवता तो देवता लोक में अर्थात ऊपर लोक में भी जो सो प्राणी है वो यही परमात्मा ही है रित सत अर्थात यज्ञ का अंग रित तो सत अर्थात उससे कर्म फल होता है तो रित सब कह दिया गया यज्ञ का अंग सब उपकरण रूप से भी यही परमात्मा है आगे है व्योम अर्थात ये आकाश आकाश में जो होते हैं प्राणी वो भी वही है अबजा अबजा जल में होने वाले जो प्राणी वो भी सब वही है गोजा जा गो पृथ्वी तो पृथ्वी में बाकी जो होते हैं एरित एरित सत, एरित, एरित अर्थात सत्यम यज्ञ वस्मिन शीतती रित का अर्थ है यज्ञ में जो सब व्यवहार होते हैं यज्ञ में वही विद्यमान है ऋतसत अर्थात यज्ञ वस्मिन शीतती विष्णु वे यज्ञ इस प्रकार कहा गया वही परमात्मा यज्ञ रूपों में भी प्रकट हो रहे हैं वो अलग ये नीचे से द्वितीय पंक्तिभाष्य आगे अर्थात ये आकाश में भी वही है आकाश स्वरूप वही बना हुआ है आगे अब पृथ्वी में भी वही है यज्ञ का जो अंग है वो भी वही परमात्मा है अद्रिजा अद्री पर्वत तो ये अद्रि से जो उत्पन्न होते है अद्रिजा नदी अद्रिजा ये अद्रिजा नाम सुनने से पहले पता नहीं चलता था कहीं किसी महिला कन्या का नाम अद्रि तो फिर बाद में पता चलता है अच्छा अद्रि शब्द का अर्थ पर्वत है कोई अर्थात संस्कृत का ज्ञान होने वाला उसका नाम दे दिए तो, आगे रितम रितम अर्थात कर्म फल वही है बृहद रितम सत्यम रितम का अर्थ कहेंगे सत्यम तो, सभी में वही विद्यमान सत्यम सत्यम अर्थात कहेंगे अवितथ भाव अर्थात सत्य अर्था सत्य ही है वो परमात्मा और बृह बृहद व्यापक है अर्थात इतने सारे रूपों में वही परमात्मा है तात्पर्य है कि जैसे बाकी दर्शन भेद दर्शन वाले कहते हैं कि परमात्मा नाना होता है ऐसा नहीं है आत्मतत्व एक ही है हंसो हंति गच्छती हंस हंधातु से ये सत्य करके हंस बनाते हैं गच्छती इतिहांस शुचिशत् हंस कहा गया गच्छति इति सूर्य शुच दिवी दी, आदित्यात्मना सीदति दिव्य अर्थत स्वर्गलोक में आदित्य रूपेण वही चलता है इसलिए परमात्मा हंस अर्था आदित्य रूप से स्वर्गलोक में आगे वसुर भाषयती इति वसु वायु आत्मना अंतरिक्षे सीधति इति अंतरिक्ष परमात्मा को अंतरिक्ष कहा गया अंतरिक्षे सीधति गच्छति के रूपेण वायु वो तो वायु को वसु कहा जाता है वाषयती सर्वान सभी को ये वास देता है अंतरिक्ष अर्थात वही सभी को वास देता है अंतरिक्ष खाली जगह इस प्रकार ले लिया जाएगा जिसमें वायु रहता है आगे होता अग्नि आगे कहा गया होता वेदी होता अग्नि अग्निर्वे होता श्रुते है वेद्या पृथ्वी सीदती वेदी शेदी पृथ्वी के साथ अर्थात यहाँ वेदी शब्द से पृथ्वी को कहा गया तो जो होता अग्नि वो वेद्याम वेद्याम अर्थात पृथ्वी में सीधती सीधती अथा गचती विद्यमान रहता है वेदिशत तो ये वेदी को पृथ्वी क्यों कह दिया गया कहते हैं इम वेदी परो अंत पृथ्विया इत्यादि मंत्र वर्णात ये वेद में ये मंत्र है पृथिव्या पर अंत ये जो वेदी यज्ञ के लिए जो वेदी बनाते हैं ये पृथ्व्या पर तो पर अर्थात ये पृथ्वी का ही स्वभाव अर्थात जैसे पृथ्वी का स्वभाव सब कुछ धारण करने वाला ऐसे वेदी भी ऐसे ही है इसलिए वेदी को पृथ्वी कह दिया गया मंत्र में टीका मैं इसके लिए दिए हैं आदि अंतर ओम सन्ो मित्र संहस्पति सनोष वायु कवि प्रत्यक्ष